दोस्तों, जब कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है ना, पहले दिन डंबल उठाते ही हीरो फील नहीं करता, बॉडी दर्द करती है, मसल्स हिलते हैं, और मिरर में खुद से नजर मिलाते हुए लगता है, यार ये मैं हूँ। लेकिन अगर वो बंदा उसी दिन छोड़ दे, तो क्या वो कभी फिट बन पाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर वो Gensinsero कहती हैं, before you become, you have to believe. Simple लव्जों में, दुनिया तभी बदलेगी जब तुम्हारा self image बदलेगा। हम सब के पास एक default setting होती है, जो बचपन से download हुई है। मैं average हूँ, luck मेरा साथ नहीं देता, मुझे सब कुछ मुश्किल से मिलता है, और ये beliefs इतने strongly चिपक जाते हैं कि हम खुद ही अपने barrier बन जाते हैं। कभी notice किया, जब तुम किसी चीज के लिए genuinely excited होते हो, जैसे एक नई job, एक trip या कोई idea, तो energy अलग feel होती है, वो energy ही तुम्हारा frequency mode होता है, और universe सिरफ frequency समझता है, language नहीं, तो जब तुम खुद पे doubt करते हो, तो universe सुनता है, ओ, ये बंदा ready नहीं है, और जब कॉन्फिडेंस कोई रिवॉर्ड नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है, जो तुम पहले भेजते हो, और फिर यूनिवर्स उसका रिप्लाई करता है। जेन लिखती हैं, the only difference between you and the people you admire is that they decided to believe earlier। मतलब उन्होंने परफेक्ट होने का वेट नहीं किया, उन्होंने बस डिसाइड कर लिया, मैं रेडी हूँ। दोस्तों, badass होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा attitude rough हो या तुम सबको ignore करो। ये मतलब है कि तुम अपनी life के लिए जिम्मेदार हो। अगर कुछ missing है, तो blame करना बंद करो और decide करो मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ। एक छोटी सी मिसाल लो। एक बंदा रोज कहता है मुझे ना एक दिन अपना business start करना है। दूसरा बंदा कहता है मैं already entrepreneur फरक समझे, पहला बंदा planning mode में अटका लेता है, दूसरा बंदा action mode में जी रहा होता है. तुम्हारा brain हमेशा evidence ढूनता है उस identity का जो तुम खुद को देते हो. अगर तुम खुद से कहते हो मैं lazy हूँ, तो brain तुम्हें और lazy बनाने के reasons देगा, लेकिन अगर तुम बोलो और हाँ, अगर तुम्हें लगता है, मेरे पास resources नहीं है, तो याद रखना, किसी के पास पहले से नहीं होते, resources तब attract होते हैं, जब belief strong होता है. यहाँ से shift होता है focus, how will I do it से, why do I deserve it पर? और जब तुम genuinely feel करते हो, कि तुम deserving हो, तो excuses dissolve हो जाते हैं. Next time, जब दिल क ready बनना एक decision है और यहीं से शुरू होती है the vibe of being badass energy बदलती है actions बदलते हैं और जिन्दगी का पूरा tone shift हो जाता है confidence कोई condition नहीं एक choice है और अब जब ये foundation set हो गई तो चलो अगले chapter में मिलते हैं जहां हम तोड़ते हैं वो BS stories जो हम खुद को सुनाते